आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो पर विचार यात्रा प्रगतिशील विचारों की अंतहीन ही श्रोताओं नमस्कार सहकार रेडियो पर विचारों की यात्रा आज आप करेंगे शिल्पी के साथ आज हम बात करेंगे शिक्षा के बाजारीकरण की जी हाँ उस शिक्षा की जिसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों के अंदर इंसानी मूल्यों नीति नैतिकता को विकसित करना और मनुष्यता के ऊंचे आदर्शों लक्ष्यों की तरफ उसे प्रेरित करना लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लगभग समुचित शिक्षा व्यवस्था को मुनाफा कमाने का एक माध्यम बना दिया गया है सरकारें आती है जाती है लेकिन शिक्षा का बाजारीकरण कभी भी मुद्दा नहीं बनता कुछ संगठनों के छिटपुट प्रदर्शनों को छोड़ दिया जाए तो कभी इसके खिलाफ कोई देशव्यापी व्यापी जन आंदोलन खड़ा नहीं होता आइए जानते हैं कि इस बारे में महान उपन्यासकार और कथाकार मुंशी प्रेमचंद बहुत पहले ही क्या लिख गए हैं ये किराए की तालीम हमारे कैरेक्टर को तबाह किए डालती है हमने तालीम को भी एक व्यापार बना लिया है व्यापार में ज्यादा पूंजी लगाओ ज्यादा नफा होगा तालीम में भी खर्च ज्यादा करो ज्यादा ऊंचा पाओगे मैं चाहता हूँ ऊंची से ऊंची तालीम सबके लिए मुफ्त हो ताकि गरीब से गरीब आदमी भी ऊंची ऐसी ऊँची लियाकत यानी डिग्री हासिल कर सके और ऊँचे ऐसी ऊँचा अहदा पा सके यूनिवर्सिटी के दरवाजे में सबके लिए खुले रखना चाहता हूँ सारा खर्च गवर्नमेंट पर पड़ना चाहिए मुल्क को तालीम की उससे कहीं ज्यादा जरूरत है जितनी फौज की तो श्रोताओं, ये थे शिक्षा के संबंध में मुंशी प्रेमचंद के विचार आज की विचार यात्रा यही तक कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो इसे अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए हमसे ऐसी व्हाट्सएप आरोप जोड़ने के लिए नाइन सिक्स नाम और जिला लिखकर भेजें। भेजे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर जुड़ने या हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.sahakarradio.com पर जाएं। और हाँ सहकार रेडियो की सदस्यता लेकर इसके संचालन में आर्थिक सहभागिता भी करें तो कल फिर ऐसे ही कुछ विचारों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए विदा मुझे यानी शिल्पी को नमस्कार आप सुन रहे थे सहकार रेडियो पर विचार यात्रा प्रगतिशील विचारों की अंतहीन ही श्रृंखला